बैक मैं बहुत अकेला हो गया हूं तुम्हारी माँ तो मेरा मुंह देखना भी पसंद नहीं करती तुम भी कितने अरसे बाद आए हो बेटा अब मुझे बहुत डर लगता है देखो हमारे घर के सब कमरे गायब हो गए हैं बस ये एक बेडरूम बचा है यह भी कितना सिकुड़ गया है पिता एक सांस में जाने कितना कुछ कह गए थे उनकी बातें सुनकर राज का दिल रो उठा था माँ कब की जा चुकी थी पिता भी घर में नहीं वृद्धाश्रम में थे भूलने की बीमारी धीरे धीरे उनकी याददाश्त खा रही थी सदा सक्षम और योग्य रहे पिता को इस हाल में देखना राज के लिए कठिन था घर ही नहीं बाहर के संसार में भी पिता सराहे जाते थे वे अपने विषय के विशेषज्ञ तो रहे ही थे दुनिया भर के लोग व्यक्ति व्यक्तिगत सलाह के लिए भी उनके पास आते थे राज खुद भी अपनी हर चिंता हर भय को पिता के हवाले करके निश्चिंत हो जाता था भीगी आंखों से कुछ कहने के बजाय वो पिता के गले लग गया पिता के कंधे पर अपना सिर रखे रखे उसे पिता की हंसी सुनाई दी उसने मुस्कुराकर पूछा क्या याद आ गया पापा याद है जब तू छोटा सा था एक दिन आकर मुझसे लिपट गया था बिल्कुल राज के जैसे ही भीगी आंखों के साथ पता है तूने क्या कहा था बताइए ना पापा दोनों आमने सामने खड़े थे और राज एक बार फिर अपने बचपन का वह किस्सा किसी बच्चे की तरह ध्यान से सुन रहा था पिता उसे यह किस्सा पहले भी सैकड़ों बार सुना चुके थे वो छः सात साल का रहा होगा जब एक दिन पिता से लिपट माफ़ी मांगते हुए कहने लगा सॉरी पापा टीनेजर होने के बाद अगर गलती से मैं कभी आपसे बदतमीज़ी करूं, तो उसके लिए अभी से सॉरी बोल रहा हूं। राज ने किसी टीवी सीरीज़ में कुछ नक्चढ़े टीनेजर्स को अपने माता पिता का अपमान करते हुए देखा था और समझा कि किशोरावस्था में सब बच्चे प्राकृतिक रूप से ऐसे ही हो जाते हैं सॉरी बेटा किस्सा पूरा करके पिताराज से लिपटकर माफ़ी मांगते हुए रोने लगे पापा अब आप क्यों रो रहे हैं मैंने तो माफ़ी मांग ली थी ना? बेटा मैं अब भूलने लगा हूँ थोड़ा और बुढ़ा जाऊंगा तो शायद तुझे भी भूल जाऊँगा इसलिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि तब शायद ये भी भूल जाऊँ कि माफ़ी क्या होती है सॉरी